विवेकानंद साहित्य हिंदू और ईसाई अब उस व्यक्ति की बात आती है जो मूर्ति के समक्ष सिर झुकाता है उसी भाव से नहीं है जैसा कि तुमने बेबीलोन और रोम की मूर्ति पूजा के विषय में सुना होगा वह हिंदुओं की ही विशेषता है मनुष्य मूर्ति के समक्ष है वह आंखें बंद कर लेता है और यह सोचने का प्रयत्न करता है मैं वह हूँ न मेरा जन्म है न मृत्यु न मेरे पिता है न माता मैं समय या आकाश की सीमाओं से बद्ध नहीं हूँ मैं निस्सीम अस्तित्व निस्सीम आनंद और निस्सीम ज्ञान हूँ मैं वह हूँ मैं वह हूँ मैं ग्रंथों पवित्र स्थानों या तीर्थों या किसी से भी बद्ध नहीं हूँ मैं पूर्ण अस्तित्व पूर्ण आनंद हूँ मैं वह हूँ मैं वह हूँ वह इसे जपता है और तब कहता है हे प्रभु मैं अपने में तेरी कल्पना नहीं कर पाता मैं एक क्षुद्र मनुष्य हूँ धर्म ज्ञान पर निर्भर नहीं होता वह तो स्वयं आत्मा है वह तो ईश्वर है और वह सामान्य पुस्तकीय ज्ञान या वागमिता से प्राप्त नहीं किया जा सकता तुम्हारे पास जो सर्वाधिक विद्वान हो उसे लो और उससे कहो वह आत्मा का आत्मा के रूप में ध्यान करे वह नहीं कर सकता तुम आत्मा की कल्पना कर सकते हो वह आत्मा की कल्पना कर सकता है बिना अभ्यास के आत्मा का ध्यान करना असंभव है इसलिए चाहे जितना धर्मशास्त्र तुम पढ़ो तुम एक बड़े दार्शनिक या उससे भी बड़े धर्म भी बड़े हो जाओ। एक हिंदू बालक यही कहेगा कि इससे धर्म से कोई प्रयोजन नहीं क्या तुम आत्मा का आत्मा के रूप में ध्यान कर सकते हो केवल तभी सब संदेह हटता है और हृदय की समस्त कुटिलता रिजु होती है केवल तभी सब भय नष्ट होता है और सभी संदेह सदैव के लिए शांत होते हैं जब मनुष्य की आत्मा और ईश्वर आमने सामने आ जाते हैं कोई व्यक्ति पाश्चात अर्थ में अद्भुत विद्वान हो सकता है पर यह संभव है कि वह धर्म का भी न जानता हो मैं उससे कहूंगा उससे प्रश्न करूंगा क्या तुम जैसी वह है उस रूप में आत्मा का ध्यान कर सकते हो क्या तुम आत्मा के विज्ञान में आगे बढ़े हो क्या तुमने अपनी आत्मा को भौतिक तत्व से परिव्यक्त किया है यदि उसने नहीं किया है तो मैं उससे कहूँगा धर्म तुम्हारे हाथ नहीं लगा है यह सब केवल बकवास पुस्तकीय दर्प और अभिमा, मिथ्या अभिमान मिथ्याभिमान है पर यह बेचारा हिंदू मूर्ति के समक्ष बैठता है और सोचने की चेष्टा करता है कि वह ईश्वर है और तब कहता है हे प्रभु मैं तुम्हारी आत्मा के रूप में कल्पना नहीं कर सकता अतएव मुझे इस रूप में अपनी कल्पना करने दो और तब वह अपनी आँखें खोल देता है और इस रूप को देखता है और दंडवत प्रणाम करते हुए वह अपनी प्रार्थना दोहराता है और जब उसकी प्रार्थना समाप्त हो जाती है तो वह कहता है हे प्रभु अपने इस अपूर्ण अर्चना के लिए मुझे क्षमा करो